सुनुखपत कथा पावनी पावणी त्रिविधतापभव भयदी महाराज कर शुभयिसे सुनतलह नर विरति विवेका साम सुनहे जगाही सुख संपति नाना विधि पावही दुर्लभ सुख कर जग माह अंतकाल रूपति पुर जा hey, सुनिए यह कथा सबको पवित्र करने वाली है दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो मनुष्य शकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं सुनहें लहे भगति गति सम्पति कगपति राम कथा में वरणी समति बिलास त्रास दुख हरणी बिरति विवेक भगति दृढ़ करणी मोहनदी कह सुंदर तरणी नव मंगल कौशलपू इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और सुनते हैं, वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं हे पक्ष राज गरुण जी मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा नदी के के पार करने के लिए सुंदर नाव है अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं नित नये राम पद पंकज सबके जिन नमत शिव मुनि मंगन बहु प्रकार पिजन दान नाना विधि पाये ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु प्रद प्रीत जात न जाने दिवस तिह गए मास छठ श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति है भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए वानर वानरस ब्रह्मानंद में मग्न हैं प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है उन्होंने दिन जाने ही नहीं और बात की बात में छह महीने बीत गए सरे गृह सपन वो सुधि नाहम पर दोह संत मन माही तब रघुपति सब सखा बोलाये आय सबन सादर शिर परम प्रीति समीप बैठा रे भगत सुखद मृद बचन उतर उन लोगों को अपने घर भूल ही गए जागृत की तो बात ही क्या उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री ने सब सखाओं को बुलाया सब ने आकर आदर से ही सिर नवाया बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी करूं। ताते करू तुम अति प्रिय ग मम हित लागे भवन सुख त्यागे अनुजराज संपति वे दे परिवार शने मम प्रिया मम मम प्रिय नही तुम समृषाण कहु सबके प्रिय सेवक अधिक दास पर प्रीति मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र ये सभी मुझे प्रिय हैं परंतु तुम्हारे समान नहीं मैं झूठ नहीं कहता यह मेरा स्वभाव है सेवक सभी को प्यारे लगते हैं यह नीति नियम है पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है सखा सदा सर्वगतान सर्व कर अति प्रेम हे सखागण अब सब लोग घर जाओ वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भसते रहना मुझे सदा सर्व व्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना